नमस्कार मित्रों ये वीडियो है ये जो दिल्ली में पानी और बिजली को लेकर जो हड़ताल हो रही है उसके ऊपर जो मुद्दा है पानी और बिजली का वो बिल्कुल ठीक है अपने आप में कोई गलत नहीं है सीला अधीक्षित भ्रष्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों ने उसको रिश्वत दी है ताकि ज़्यादा दाम दे सकें, लोगों को लूट सकें, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर सवाल दो आते हैं, एक तो सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन कि जो जिस दिन जो शहीदों का दिन है, शहीदियों को जिस दिन फांसी हुई थी, उसी वो ही दिन मिला था पॉलिटिकल खिचड़ी शुरू करने के लिए, दो-तीन दिन भ पब्लिसिटी चाहिए ही तो ऐसा मौका लिया कि जिस दिन सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिले पर दूसरा वो अदाय सवाल का मैंने अपने बुक में एक सॉल्यूशन इसका दिया ये बुक तो मैंने काफी टाइम पहले लिखी थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है、right चैप्टर 42 ये बुक आपको मिलेगी raoulmatha.com/301.html raoulmatha.com/301.html पे उसपे चैप्टर 42 चैप्टर 42 पे कि इलेक्ट्रिसिटी में रेट ज़्यादा है, सप्लाई ख़राब है, तो एक जो मेन सॉल्यूशन है, वो रेशनिंग सिस्टम, वो बाद में डिक्लेर करो, वो अभी के मुद्दे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर एक right to recall electricity regulator section 42.2 मैं फिर से repeat करूँगा section 42.2 right to recall electricity regulator और electricity minister कि इसके उपर right to recall होता तो ये rate बढ़ते ही नहीं rate कैसे बढ़े कि जो पहले regulator था उसने अभी जो regulator है उसने rate increase का approval दे दिया और उसने जो accounting manipulation किए थे electricity company ने वो सारे नजर अंदाज कर दिए जैसे कि electricity company है उसने एक equipment मानलो बाजार में 10 करोड़ में मिलता है या 100 करोड़ में मिलता है मानलो बाजार में तो वो उस company ने किसी दूसरी company के through 200 करोड़ में खरीदा यानी जो दूसरी company थी वो उनके OC owner की है उसने बाजार में से 100 करोड़ खरीदा उसपे 100 करोड़ अपना प्रॉफिट लगा के इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को 200 करोड़ में बेचा अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भाई हमको इतना खर्चा आ रहा है इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे ओवर इनवाइसिंग बोलते ही इसको तो ये सारे उसने किए और वो इलेक्� अंशन पर बैठ रहे हैं वो right to recall electricity regulator का विरोध कर रहे हैं कि public के पास आम आदमी के पास नाम भले आम आदमी के नाम पर हो आम आदमी के पास electricity regulator को नौकरी से निकाल के किसी अच्छे आदमी को electricity regulator बनाने का कोई power कोई procedure नहीं होना चाहिए आप उनकी स्वराज पुस कि भाई नागरी के दी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बदलना चाहते हो तो कैसे बदले उन्होंने कई डिमांड नहीं की। काफी कार्य करता हूं उन्हें उनको बोला कि भाई राइट टू रिकॉल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ये एक सॉल्यूशन है हमें सॉल्यूशन में ध्यान देना था जो उन्होंने बोला राइट टू रिकॉल और सपोर्ट कर रहे हो तो अभी तक ड्राफ्ट क्यों नहीं दिया आपने प्रेस रिलीज़ में या आपने स्वराज बुक में या तो मेनिफेस्टो में या कहीं भी या वेबसाइट पे या कहीं भी जो मैंने राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर प्रोसीजर की प्रपोज की है मेरे बहुत सारे राइट टू रिकॉल पे यहा� वो S M S के जरिए या एटीएम के जरिए या पटवारी की कचरी में खुद जाके तीन रुपया देके अधिक से अधिक पांच व्यक्तियों का नाम में स्वीकृति दे सकता है और किसी भी दिन वो स्वीकृति कैंसल कर सकता है और यदि एक व्यक्ति को 50 परसेंट लोगों की स्वीकृति मिल जाती है जैसे कि दिल्ली में एक करोड़ एक वो existing व्यक्ति है वो नौकरी से निकाला जाएगा तो इसका यदि ये procedure होती तो क्या कर सकते लोग जो पुराने regulator अच्छे ब्रिजेस सिंह मैं नाम भूल गया और अभी जो है सुधार कर तो उस उसको जो अभी जो है उसको निकाल के पुराने regulator को रखते थे पुराने regulator ने fraud नहीं किए थे उसने जो fraud किए थे electricity company वो भी उसने document करके report में ब तो इस तरह से नागरिक पुराने रेगुलेटर को वापस ला सकते हैं या उतना कोई और ईमानदार आदमी रख सकते हैं उसकी जगह पे तो ये इलेक्ट्रिसिटी रेट का प्रॉब्लम ही नहीं होता तो वो राइट、right、टू रिकॉल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर का विरोध कर रहे हैं यानी वो आंदोलन का कह रहे हैं कि पब्लिक को आंदोलन करन ताकि वो जब कहे तब अंदोलन हो, वो कहे कि electricity में rate change होना तो हो, लेकिन यदि आम आदमी कहता है कि rate हो, change होना चाहिए और यदि वो नहीं चाहते कि rate change हो तो नहीं होगा, क्योंकि यदि right to recall electricity regulator हो गया तो उनकी captainship तो चली गई, अंदोलन करने के अब तो public कभी भी electricity regulator को ब मना कर रहे हैं और वो right to recall electricity regulator को विरोध कर रहे हैं और एक दूसरा इश्यू ये आता है कि बाकी सारे मुद्दे उसका क्या भारत की सेना कमजोर हो गई है दिल्ली में दो लाख बांग्लादेशी घुस गए हैं education जो right to recall education minister मैंने बताया कि right to recall district education officer right to recall education minister वो सारे मुद्दे साइड में करके बांग्लादेशियों का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि मानलो भारत और चीन का युद्ध होता है और चीन जो दो लाख बांग्लादेशी दिल्ली में पढ़ें उनमें से दो हजार को भी हथियार भिजवाता है बंदूक गोलियां ग्रेनेड रॉकेट वॉनचर तो वो जो तेरा कसब थे उन्होंने どうだ どうしてですか ?Bangladeshi refugee corn、ジャンコ、ヒンドゥ。レーマーネペ、Bangladesh メジョン、ヒンドゥヘ、アセバチェニア、ヒンドゥ、1951メ、おぉ、s o r r 1931メ、まぁペ、35% ヒンドゥて、1941メビ、35% ヨングレイキンセンスニー、まぁ、ザ、セコン・ボール・ワクヨジェス、イスレーム、ニーカセクテ、35% イカセク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 तो उन्होंने अपने लिटरेचर में कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में एक लाइन नहीं लिखी, उनकी सौराच पुस्तक देख लीजिए, कहीं लिखा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कहीं नहीं लिखा, जो कि भारत का नंबर टू प्रॉब्लम है, नंबर वन प्रॉब्लम भारत का है कि हमारी सेना कमजोर हो マラカネガポラポンティエエクトイテネサレサマシヤヘウスペゼロフォーカスカレカトンコカジャイキセナバーメジャイインケイジョプシャンドシャンエウォトケテキセナギウォジャセサレカシミリマレ Jo Kashmiri パンディトセアプチュロナキウォセナコドシデレヤキスコドシデレジテネカシミリパンディトセメバーカラウンメセエクパンディトムジャニキアキワ 戦ナの戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国の戦国 Bangladeshi Guspetia to Dilime Dolakhe Pure, Haratme Dokor or Hoya Noho, but Dilime to Dolakhe Kunko Nikalnekali a one shanpenny bathe. Was sari sa samasia unone table pesa pegdi, or Abvo Kathanki, who ekibat pension karenge, Bijlipanike Mudepe, or Wobi, who write to recall electricity regulator of ka Biroth Kare, Yaniki Unkoja Biroth Karnaugata, Banshanwakaroga, like in, in Unko k u c h n तो पब्लिक अपने आप कुछ नहीं कर पाएगी इस तरह का वो एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल रख रहे हैं तो जहाँ तक दिख रहा है गेम उनके साफ है कि वो सिर्फ बीजेपी के वोट कटने को के लिए ये सब कर रहे हैं और मैंने जो एक दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन ज़्यादा मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करू इसमें ये मत कहना none of the above क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं रह सकती उसमें तो दुश्मन का फायदा हो गया प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली रह गई तो, तो चीन ऊपर चढ़ बैठेगा पाकिस्तान ऊपर चढ़ बैठेगा यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली रखने का कंस्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है और होना भी नहीं आप नरेंद्र मोदी को वोट दोगे, मैं भी नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, दो में से। और प्रियंका गांधी की जगह राहुल गांधी हो या चिदंबरम हो, तो भी नरेंद्र मोदी को। तो अब इसमें यदि तीसरी तस्वीर रख दी जाए कि भाई प्रियंका गांधी, अरविंद गांधी और नरेंद्र मोदी ये तीन लोग चुनाव लड़ रहे हैं प कि एंटी करप्शन हीरो है अनशन पर बैठा था पंद्रह दिन भूखा रहा था भ्रष्टाचार कम करने के लिए इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी वगैरह वगैरह फिर वो कहानियाँ भी आधी होती है आधी मतलब कि जो उनके फेवर में आती है वही मीडिया में आता है ना जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया उनका ही स्ट और हर एक इंस्पेक्टर साल के पचास लाख एक करोड़ की रिश्वत लेता था। तो जो प्रेस रिपोर्टर था वो पेड़ प्रेस रिपोर्टर था उसने पूछा नहीं कि साब वो एक करोड़ ले रहे थे आपने कितनों को जेल भिजवाया? आप कमिश्नर थे आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके अंदर में आपके अंदर में पंद्रह इंस्पेक्टर है तो आप ट्रैप रख सकते थे कि किसी एसएसी को बेचो एसएसी यानी इनकम टैक्स भरने वाला उसको बोलो कि भई तू जाना वो पटंग तो उससे उट पटांग सवाल पूछे तब उसको पांच हजार देने की कोशिश करना और रंगे-आँध पकड़ लेंगे तो इस तरह का ट्रैप आप रखवा सकते थे आप कमिश्नर तो कमिश्नर के पास पावर होता है कि � でも、このパイドリポーターは、パイドリポーターは、パーターは、パイドリポーターは、パこドリポーターは、パかドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、パイドリポーターは、ーターは、パイドリーターは、パイータリポーターは、パーターは、は、パイドリ तो दो-तीन करोड़ लोग हैं वो अरविंद गांधी को वोट दे देंगे और इस तरह से नरेंद्र मोदी के वोट और सीट कम होंगे या तो एंड मोमेंट पे जो अरविंद गांधी के स्पONSर है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी जो कि मीडिया को पैसा दे रहे हैं उसको उबारने के लिए वो मोदी साहब को ये बोलके डरा सकते हैं कि भई देखो ह तो चलो अरविंद गांधी को मैदान में नहीं उतारेंगे, यानी कि उसको मैदान में उतारेंगे पर मीडिया कवरेज इतना नहीं देंगे। लेकिन आपको ये जो बीजेपी के अंदर जो 30-40 मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट हैं, 40-50-60 उनको टिकट देना पड़ेगा। मतलब कि अरविंद गांधी का डर बता के बीजेपी के अंदर � ये गेम कैसे साफ क्लियर आ रही है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा यदि उन्हें सॉल करना होता सॉल करना होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कम से कम एक और मुद्दा जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा चलो सेना नहीं तो क्यों बांग्लादेशी क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू बनता है बां electricity problem का जो solution है कि right to, district,、uh, right to recall electricity regulator वो भी रखते लेकिन उन्हेंने right to recall electricity regulator का भी विरोध किया वो बांगला देशी को तो बांगला देशी बोलते हैं बांगला भाशी ही बोलते हैं बांगला देशी घुसपेटियों की समय सिहा से भी वो नतर्जादर करें इससे साफ सा